ण no, no. mm -hmm. uh... मुख्य दर्शन की 34वीं कक्षा पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है पिछले पाठ में अनुमान से संबंधित व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई थी अनुमान के बाद में अगला प्रमाण है शब्द प्रमाण आपदेश तो शब्द प्रमाण से या आपपदेश से हमें अर्थ का बोध कैसे होता है शब्दों से हमें ज्ञान कैसे हो जाता है प्रमाण से भी हमें कुछ ज्ञान होता है वो शब्द ज्ञान कहते हैं शाब्दिक ज्ञान कहते हैं आप्तोपदेश से प्राप्त ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान हमें कैसे होता है शब्दों का और अर्थों का आपस में क्या संबंध है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 और जिसके बारे में बोला जा रहा है कहा जा रहा है उसको कहते हैं वाच्य तो शब्द तो है वाचक कहने वाला और शब्द किसको कहता है अर्थ को कहता है तो वो होगा उसका वाच्य तो शब्द और अर्थ के बीच में क्या संबंध तो है तो इनमें वाच्य वाचक संबंध है शब्द वाचक है और अर्थ वाच्य है इन दोनों के बीच में वाचक वाच्य संबंध होता है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 तीन तरीकों से ये संबंध बनते हैं तीनों तरह से हो सकते हैं किसी एक तरीके से भी हो सकता है वो तीन कौन से तरीके हैं तो एक तो ये कि कोई हमें बताए कि इस शब्द का ये अर्थ है सीधे सीधे बताए कि इस शब्द का ये अर्थ है या ये वस्तु है इसका ये नाम है ये सीधे सीधे बताया जाता है ये उपदेश होता है इस व्यक्ति का नाम ये है जब कोई हमें सूचना देता है बोल के बताता है इस हमें पता लग जाता है इस व्यक्ति का नाम यह है इस गांव का नाम यह है इस फल का नाम ये है इत्यादि ये किसी के बताने से हमें पता लगता है ये एक प्रकार है बच्चों को शुरू शुरू में कैसे बताते हैं बच्चों को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 अर्थ की प्रतिति होती है सब भाषाओं के साथ ये बात जुड़ी हुई है ये जो संबंध है ये बनाया गया है यह हमेशा से नहीं था बनाया गया है तो कहा अच्छा चलो ये भाषा में जो हम बोलते हैं अपनी अपनी उसके अर्थों का ज्ञान तो ऐसे होता है लेकिन जो आप आप्तोपदेश की बात कर रहे हैं आप्त का उपदेश ऋषियों के वचन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 वेदस्य, से अपि से न त्रिभी इन तीन संबंधों से तीन प्रकारों से वेद के शब्दों का अर्थ तो नहीं जाना जा सकता आप तोपदेश से व्यवहार से और प्रसिद्ध शब्द के साहचर्य से ये जो तीन उपाय बताए थे संबंध बनाने के बोले इनसे वेद के शब्दों का अर्थ तो नहीं जाना जा सकता तो कुछ और उपाय होना चाहिए क्यों नहीं जाना जा सकता न त्रिभी ही इन तीन से नहीं जाना जा सकता तो उसके लिए हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी वेद अपौरुषेयत्वात् वेद के अपौरुषेय होने से पुरुष कहते हैं चेतन को और पुरुष का एक अर्थ होता है आत्मा जीवात्मा है मनुष्य वेद को पौरुषय नहीं मानते पुरुष से बना हुआ नहीं मानते किसी मनुष्य ने नहीं बनाया इसको वो तो अप और उषे है अर्थात किसी मनुष्य ने नहीं बनाया इसको वेदों को अप और उषय कहा जाता है परमात्मा ने बनाया है जब हम जीवों की दृष्टि से कहते हैं तो कहते हैं कि वेद अप और उषय है हाँ ईश्वर की दृष्टि से कहें ईश्वर भी एक पुरुष है चेतन है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 अब वो वेद में बताई हुई चीजें तो परोक्ष हैं, अतीन्द्रिय हैं तो ना तो कोई वैसे सीधे बता सकता ना किसी का व्यवहार हम देख सकते हैं तो कैसे पता लगेगा तो न त्रिभी अपौरुषेयत्वात्त वेद से तदर्थ से अपनी अपौरुषेय होने से और वेदार्थ के अतीन्द्रिय होने से वेद का ज्ञान इन तीन उपायों से तो नहीं हो सकता ऐसा पूर्व ने आक्षेप किया इसका उत्तर अगले सूत्र में सिद्धांति दे रहे हैं बोलिए ना यज्ञादेह स्वरूप तो धर्मत्वम वैशिष्ट बोले नहीं ये कथन आपका ठीक नहीं है वेद अपौरुषेय है ये तो सिद्धांत भी मानता है लेकिन इतने मात्र से हम वेदों को नहीं जान सकें तीन उपायों से ऐसा नहीं जाना जा सकता भले यह अपौरुषेय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 ये कान ऐसे कहेंगे ये देखो ये ईश्वर ये शब्द है और ये अर्थ है ऐसे ना बता सकते हैं हम भले यह अतिद्रिय है लेकिन फिर भी बताया जा सकता है भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न भिन शब्दों का प्रयोग करके बताया जा सकता है तो इन्हीं तीन उपायों से आप तो से वृद्ध व्यवहार से और प्रसिद्ध शब्द साह इन्हीं तीन उपायों से जैसे लोक में हम शब्दों को अर्थों को जानते हैं वैसे ही वेद के भी हम जानते हैं वो ही तरीका है वो भी एक भाषा है वहां भी ऐसे ही जाना जाता है तो न यज्ञे है स्वरूप तो धर्मत्व वैशिष्ट्यात अब उसमें कुछ विशेषता बता रहे हैं कि लौकिक भाषा में और वैदिक भाषा में कुछ अंतर भी है कुछ विशेषता है वैदिक भाषा की उससे भी उसका पता लगता है तो अगला सूत्र तैंतालीसवां बोलिए निज शक्ति ही त्पत्त्या विवच्छिदे पेट के शब्दों की अपनी एक शक्ति होती है वो शब्दों की रचना ही ऐसी है कि शब्द से ही उसके अर्थ का पता लगने लगता है उसमें कौन सी धातु है कौन सा प्रत्यय है उस शब्द को देखकर के ही अर्थ का बोध होने लगता है ये है उन शब्दों की निज शक्ति वो कैसे व्युत्पत्ति से पता लगती है इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ इसका तात्पर्य क्या है उससे ही अर्थ का बोध होने लगता है व्युपत्ति के माध्यम से प्रकृति प्रत्यय को देखते हुए और उसका तात्पर्य देखते हुए व्युत्पत्ति के द्वारा भी शब्दों का भेद हो जाता है ये ये चीज है ये ये चीज है उसका ज्ञान हो जाता है संस्कृत में भी ये विशेषता है और कुछ कुछ अन्य भाषाओं में भी है अन्य भाषाओं में भी हम शब्दों को देखते हैं उसका एक चीज पता है तो उससे संबंधित बहुत सारे शब्दों का हमें ज्ञान हो जाता है संस्कृत में ये विशेषता है ये व्यत्पन्न शब्द होते हैं जैसा शब्द होता है वैसा ही अर्थ होता है उसका मान लीजिए कुशल शब्द बोले कुशल किसे कहते हैं कुशल को कुशल किसे कहते हैं पारंगत होता है माहिर होता है किसी चीज में ऐसे हम कुशल बोलते हैं अब ऐसे उसका अर्थ क्या है कुशान लाती थी कुशला जो कुशाओं को लेके आता है कुश घास होती है ना दर्व होती है डाब होती है कुश काश होता है वो एक घास होती है तीखी होती है उसके किनारे तीखे होते हैं काट देते हैं चीरा सा लग जाता है उससे काम में आता है आश्रमों में गुरुकुलों में काम में आता है तो जो व्यक्ति उसको लेने जाता हर कोई नहीं ले सकता था हर कोई लेता वो हाथ चिरा बैठेगा काट कटा बैठेगा तो जो उसको भी लेकर के आता था उसको कुशल कहते थे और कुशाओं को लेकर आता था लेकिन वो पारंगत हो गया उसमें वो पारंगत अर्थ सब जगह लग गया कि किसी भी चीज में गायन में पारंगत गायन में कुशल है तो शब्द बता देता है कि कुशल है और शाखा शब्द है शाखा का क्या अर्थ है टहनी बोले गए ठीक है टहनी बोलेगे हम तो अभी तो ऐसे ही समझते है लेकिन उसका अपना अर्थ है शाखा ख कहते हैं आकाश को शा, श, शा मतलब शे, शेत जो आकाश में शयन करती है उसको शाखा बोलते हैं, ये भाषा क्या अपना है जो आकाश में ख में शेते शैन करती है लटकती रहती है ना ये शाखाए यहां आप इस दृष्टि से देखे तो सारी शाखाए आकाश में ही लटकती हुई देखेंगे शाखा कह दिया उसको पृथ्वी क्यों बोलते हैं जो विस्तृत होती है पृथ्वी विस्तार है फैली हुई होती है इसलिए उसको पृथ्वी बोलते हैं गाय को गऊ क्यों बोलते हैं गच्छती थी गौ जो गमन करती है उसको गऊ कहते है हर शब्द का अपना अर्थ होता है दूसरी भाषा का भी आप ले लीजिए। अब कहते हैं गणना गणना होती है ना गणना गिनना उससे संगणक भी बोल देते हैं मतलब कैलकुलेशन और कैलकुलेशन पता है कैलकुलेट पता है तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर कंप्यूट, कंप्यूटर, बन जाते हैं ना ये शब्द Generate जेनरेट, generator कुछ एक चीज पता होती है तो उससे समय generation इत्यादि इत्यादि हम बहुत सारे शब्द जैसे समझ लेते हैं ना मूल का कुछ पता होता है तो ऐसे संस्कृत में धातु प्रत्यय और इन शब्दों का कुछ पता होता है तो बहुत सारा अर्थ वहां से निकल आता है इसका तात्पर्य अग्नि अग्नि और अग्रणी होती है आगे रहती है वैसे भी आगे रहती है अभी जितनी गाड़ियां चलती हैं उसमें आगे लाइट चलती है ना आगे आगे अग्नि तो अग्रणी होता है हम चलते हैं तो टॉर्च सा मान लो दीपक साथ में रहता है मशाल हाथ में रहती है अंधेरे में अग्नि तो अग्रणी होती है ले जाती है नेता होती है आगे ले जाती है ऐसे मनुष्यों में भी जो हमारा नेतृत्व करता है आगे रहता है जिसके पीछे पीछे हम चलते हैं वो हमारा अग्नि होता है वो हमारा नेता होता है अब परमात्मा भी अग्नि है क्योंकि हमारे आगे रहता है हमेशा अग्रणी होता है हमारे को ले चलता है हम उसके पीछे पीछे चलते हैं वो हमारा अग्नि मूल चीज जहां जहां घटती है, है। वहां सब जगह घटता चला जाएगा ऐसे वायु शब्द हो गया और बहुत सारे ये, ये शब्द संस्कृत में व्युत्पन्न होते हैं ये संस्कृत के शब्द वैदिक शब्द व्युत्पन्न माने जाते हैं प्रकृति प्रत्यय के अनुसार तो निज शक्तिर व्युतपत्तिया विवच्छित्य अपनी शक्ति निज शक्ति के व्युपन व्युत्पत्ति के द्वारा और ये शब्द जो हैं अलग अलग हो जाते लोक से कुछ भिन्न होते हैं लौकिक शब्दों से भिन्नता रहती है वैदिक शब्दों की शब्दों को देख करके ही हमें अर्थ पता लगता है धातुओं का पता है प्रत्ययों का पता है तो नए नए शब्द भी आते हैं तो उनको देखते अर्थ पता लग जाता है किसी ने बताया नहीं हमारे को लेकिन कुछ आधारभूत चीजें हमें पता है तो अर्थ वहां पर बोधित बो, होने लगता है ठीक है आगे देखिए तो अब वेद के शब्द भी इन्द्रिय ग्राह्य भी होते हैं अतीन्द्रिय भी होते हैं दोनों पे ये बातें लागू होती हैं इसको 44वें सूत्र में कहा बोलिए योग्य अयोग्येश प्रतीति, जनकत्वा तत्सिद्धि योग्य का मतलब है जो दृष्ट होते हैं हमें पता लगते हैं प्रत्यक्ष हैं, और अयोग्य का मतलब है जो अदृष्ट होते हैं प्रत्यक्ष नहीं होते हैं उनका तो दृष्ट और अदृष्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उन सब शब्द चीजों में उन उनको बताने वाले शब्दों में प्रतीति जनकत्वात बोध को कराने वाला होने से प्रतीति मतलब बोध होता है अनुभव उसको उत्पन्न कर देते हैं प्रती का जनकत्व होता है ये वित्पत्ति तत्सिद्धि उस वित्पत्ति की सिद्धि होती है वित्पत्ति को भी यहां पर अर्थबोध के अंदर एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है विशेष करके वेदों के लिए निरुक्त के अंदर इस विषय में बहुत उदाहरण दिए गए कि ऐसे ऐसे देखो वेद के मंत्रों के शब्दों के अर्थ करते हैं एक शैली बताई वहां पर तो योग्या योग्येशु प्रती जनकत्वा तत्सिद्धि तो जैसे लोक में हम शब्दों का अर्थ जानते हैं तो वेद के शब्दों का अर्थ भी ऐसे जानेंगे और इस प्रकार के इस प्रकार से आप्तोपदेश का हमें पता लग जाएगा कि आप तो का उपदेश क्या है परम आप तो परमात्मा का उपदेश क्या है वो क्या कहना चाहता है उसके लिए उसका हमारे लिए क्या आदेश है क्या विधि है क्या निषेध है ऐसे हमें पता लग जाता है वो बहुत सी सूचनाएं दे देता है विधि निषेध के अलावा वस्तुओं का स्वरूप भी बता देता है हम उसका वैसा उपयोग कर सकते हैं आप तो से भी हमें जान होता है वो भी एक प्रमाण है क्या तक हो गया किसको योग्य योग्येश् योग्य का मतलब है ऐसे विषय जिसको हम जान सकते हैं हम जिसको जानने में समर्थ हैं, यानी प्रत्यक्ष और अयोग्य मतलब जिसको जानने में हम समर्थ नहीं हैं। हमारे द्वारा जो नहीं जाना जा सकता वो हमारी दृष्टि में अयोग्य है वैसे हमारी अयोग्यता है कि हम उसको नहीं जान सकते लेकिन हमारे द्वारा नहीं जा सकता मतलब ये जाना जाने योग्य नहीं है हमारे लिए ये जाना जाने योग्य है संभव है हम उसको जान सकते हैं इसको नहीं जान सकते तो योग्य मतलब जो प्रत्यक्ष दृष्ट अर्थ होते हैं और अयोग्य मतलब जो अप्रत्यक्ष अदृष्ट अर्थ होते हैं उन सब में प्रतीतिका जनक होता है ये ये व्याप्ति या व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति शब्दार्थ संबंध व्युत्पत्ति जो की जाती है वो इन दोनों को जनाने में समर्थ होता है चाहे विषय हो चाहे अदृष्ट विषय हो पूर्व पक्षी ने इकतालीसवें सूत्र में कहा था कि इन तीन से वेदार्थ बोध नहीं हो सकता है क्योंकि वेद का अर्थ अतिद्रिय होता है उन्होंने कहा कि कुछ इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं जैसे यज्जादी बताया था बाह्य रूप है तो योग्य भी है अयोग्य भी है इंद्रिय गम्य भी है और इंद्रियातीत भी है उन दोनों का ही ज्ञान ये शैली से होता है इसलिए उत्पत्ति की सिद्धि है यह भी एक प्रक्रिया है शब्दार्थ जानने की वेदों के अर्थों को जानने के लिए हो गया अब वेद के बारे में चर्चा चली अर्थ की तो कुछ वेदों के बारे में और बता रहे हैं। तो सूत्र बोलिए नित्यत्व वेदानाम कार्यत्व श्रुते है नित्यत्व वेदानाम वेदों की नित्यता नहीं है वेद नित्य है अनित्य है वेद तो नित्य है ऐसा ही मानते है नित्य है। रहे हैं ना वेद नित्य हैं ना नित्यत्व वेदानाम वेदों का नित्यत्व नहीं है नित्य नहीं है नित्य किसे कहते हैं जो सदा से है सदा रहेगा वेदों का नित्यत्व तो नहीं है क्यों नहीं है ये तो इनकी प्रतिज्ञा हुई न नित्यत्व वेदानाम उसके लिए हेतु दे रहे हैं कार्यत्व श्रुते है उसके कार्य रूप की श्रुति शब्द प्रमाण हमारे को मिलता है उसकी उत्पत्ति का वर्णन वेदों में मिलता है तो जिसकी उत्पत्ति होती है वो नित्य होता है अनित्य होता है तो वेद मंत्र कहता है जैसे यजुर्वेद का तस्मात् सर्व होता है रिचह सामानी जज्जिरे उसी सर्वहूत परमात्मा से यज्ञ रूप परमात्मा से रिचह ऋचाए सामानी साम जज जिरे छंदान सी जज तस्मात अथर्वेद भी उसी से उत्पन्न हुआ यजुस तस्मात अजायत है यजुर्वेद भी उससे उत्पन्न हुआ तो उत्पत्ति को लिखा है ना श्रुति ने हम नित्य मानते हो तो ये तो अलग बात है इसमें तो शब्द प्रमाण आय करना है इसने कहा कि कार्यत्व की श्रुति है कार्यत्व मतलब उत्पन्न होने का श्रवण मिल रहा है शास्त्र के अंदर तो जिसकी उत्पत्ति होती है वो नित्य होता है अनित्य होता है अनित्य होता है तो वेदों को नित्य मानेंगे या नित्य मानेंगे वेदों को तो नित्य ही मानेंगे भले ही ये कह रहे है भले ही वेद मंत्र आ गया है भले ही वेद मंत्र कह रहा है कि वेदों की उत्पत्ति होती है लेकिन हम नहीं मानेंगे अब प्रश्न आएगा कि वेद किसे कहते हैं तो ये जो वेद है जैसे पुस्तक रूप में हमें सबसे स्थूलता से दिखाई देता है तो ये पुस्तकें तो छपती भी हैं और पुरानी भी पड़ जाती है और नष्ट भी हो जाती है ठीक है अगर हम पहला व्यवहार तो यही करते हैं ना कि देखो ये ऋग्भेद है ये ये ऋर्वेद है पुस्तकें वो तो उत्पन्न छपती हैं और नष्ट भी हो जाती हैं गल जाती हैं हम चाहें तो नष्ट कर दें जला दें उसको हमारे हाथ में उसकी नित्यता हमारे हाथ में हम उसको अनित्य बना देते हैं इसलिए ये जो पुस्तक रूप में है ये तो नित्य हो नहीं सकता है एक बात दूसरा ज्ञान की दृष्टि से भी तो परमात्मा ने जब चार ऋषियों को ज्ञान दिया वेदों का तो उससे पहले तो वेद नहीं थे ना मनुष्यों में उससे पहले कहा थे उसमें नहीं थे ना मनुष्यों में सृष्टि भी नहीं थी सृष्टि बनी और चार ऋषियों को दिया उन्होंने दूसरों को बताया तो महर्षि ने लिखा ना इस सृष्टि के उत्पत्ति का काल सृष्टि और वेदोत्पत्ति काल वेदोत्पत्ति काल भी है ना दिया है ना ऋग्वेदारी भाषियों में दिखाए नही उत्पत्ति काल तो जिस जिसकी उत्पत्ति का काल लिखा जाता है उसको नित्य कैसे मान रहे हैं पुस्तक छोड़ दीजिए ज्ञान के रूप में भी बात कर रहा हूं तो और फिर जब प्रलय होगी और कोई मनुष्य ही नहीं रहेगा तो वेद कहां जाएंगे खराब अभी तो परंपरा से चल रहे हैं पुस्तक से पुस्तक में बुद्धि से बुद्धि में श्रवण से चल रहे हैं। चलो और फिर समाप्त हो जाएगा तो इस दृष्टि से भी वेद अनित्य हैं है नित्यत्व वेदाना वेदों का नित्यत्व वे नहीं है क्योंकि उस समय विचारधारा काफी प्रचलित रही होगी आज भी है कि वेद नित्य हैं वेद नित्य हैं लेकिन वेद नित्य कैसे हैं वो हमें को समझना चाहिए शब्दार्थ संबंध जो शब्द बोला जा रहा है उसका मतलब क्या है हम अर्थ पता है नहीं बस वेद को भावना में बोले जा रहे हैं कि वेद नित्य है तो तत्काल कोई कहते गए पुस्तकें तो नष्ट होती है फिर हम अपना वक्तव्य बदलते नहीं इसकी बात रही है नहीं तो ज्ञान की बात है बोले तो ज्ञान भी तो दिया था तो वेद उत्पत्ति हुई थी उसका समय है तो वो वेद उत्पत्ति का मतलब वेद की अभिव्यक्ति है इस रूप में वो अनित्य है अगर हम नित्य कहना चाहते हैं वेद को तो वो तात्पर्य हमारे को ईश्वर तक ले जाना पड़ेगा ईश्वर में जो ज्ञान है वेद का वो नित्य है वो न कभी उत्पन्न हुआ ना नष्ट होगा वो सदा से है सदा रहेगा इस दृष्टि से वो वेद नित्य है मूल जो ज्ञान है ईश्वर में क्योंकि ईश्वर नित्य है उसमें स्थित ज्ञान भी नित्य है इसलिए वेद नित्य है वहां जाकर के अंतिम उत्तर मिलेगा लेकिन अगर हम इस व्यवहार को देखेंगे तो यही कहा जाएगा न नित्यत्व वेदान वेदों का नित्यत्व नहीं है कार्यत्व तो श्रुते उसके कार्य की श्रुति यहां पर मिल रही है हमारे को उत्पन्न नहीं हो रहे ठीक है।, है अभी तो हम जिस लोक में रह रहे हैं इससे संबंधित ही बात करेंगे ना तो वेदों का नित्यत्व नहीं है और दूसरा वेद पौरुषे है या अपौरुषेय है यह भी बहुत चर्चा चलती है तो पीछे आला के पूर्व पक्षी ने कहा था अपौरुषेयत्वात् इकतालीसवें सूत्र में सिद्धांत यहां पर उस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं बोलिए न पौरुषेयत्व तत्कर्तु पुरुष से अभावत् जब पिछले सूत्र में यह कहा कि वेदों का नित्यत्व नहीं है उसके कार्यत्व की श्रुति है तो कार्यत्व की श्रुति है तो कोई ना कोई उसको बनाने वाला भी होगा कोई मनुष्य होगा जिसने बनाया होगा ऋषि होंगे जिन्होंने बनाया होगा कोई मनुष्य होंगे जिन्होंने बनाया होगा तो किसी ने बनाया होगा तो वेद पुरुषे होंगे या अपौषे होंगे और पौरुषय होंगे यदि वेद अनित्य हैं तो किसी ने बनाए होंगे तो पौरुषे ही होंगे किसी पुरुष के द्वारा मनुष्य के द्वारा बनाए गए होंगे ये एक स्वाभाविक निश्चय निष्कर्ष निकल के आने लगता है तो उसका उत्तर दिया यहां पर न पौरुषेयत्व यद्यपि वो अनित्य हैं नित्य नहीं हैं लेकिन फिर भी पौरुषेयत्व तो नहीं है उनका किसी पुरुष के द्वारा वो बनाए गए नहीं है मनुष्य के द्वारा बनाए गए नहीं है न पौरुषेयत्व तो ये तो प्रतिज्ञा हो गई भाई ऐसा क्यों मानते हो कि मनुष्यों ने नहीं बनाया तत्कर्तू तो पुरुष से अभाव उसको करने वाले बनाने वाले पुरुष का तो अभाव है किसने बनाया वेदों को? कोई जात है बता सकते हैं इसने बनाया है? कोई चीज बनी है और उसके बनाने वाले का पता नहीं है मनुष्य का पता नहीं है तो हम उसको क्यों कह देंगे मनुष्य ने बनाया मनुष्य ने बनाया तो मनुष्य का पता तो लगना चाहिए कि उसने बनाया तो बोले तत्कर्तू पुरुषस्य से तो उसको बनाने वाले पुरुष का तो अभाव है पूरी परंपरा में कहीं भी नहीं मिलता कि वेदों को इस व्यक्ति ने बनाया इतिहास में भी नहीं शब्द प्रमाणों में भी नहीं तो भले ही वेदों की उत्पत्ति होती है नित्यत्व नहीं है लेकिन अपौरुषयत्व उसका फिर भी है पुरुष के द्वारा मनुष्य के द्वारा ये नहीं बनाए गए तो बोले कहा ठीक है चलो सामान्य मनुष्य नहीं बना सकता वेद का ज्ञान बहुत बड़ा है बहुत महान है बहुत विस्तृत है मनुष्य नहीं बना सकता सामान्य मनुष्य नहीं बना सकता लेकिन दूसरे विशिष्ट व्यक्ति तो बना सकते हैं कैसे विशिष्ट व्यक्ति मुक्तात्माए तो बना सकती हैं वो भी तो पुरुष हैं और मुक्तात्माए तो सब कुछ जान लेती हैं समाधि लग गई जीवन मुक्त हो गए विवेक की प्राप्ति हो गई संपूर्ण ज्ञान हो गया उनको ऐसी जो बातें आती हैं कि तो मुक्तात्माएं बना देती हैं इसको तो अगला सूत्र में कहा जा रहा है बोलिए न मुक्त अमुक्त यो अयोग्यवात् बोले इसको बनाने की सामर्थ्य न तो मुक्त आत्माओं में है और न अमुक्त आत्माओं में है अमुक्त आत्माएं तो शरीरधारी है उनमें तो ऐसा ज्ञान ही नहीं होता कि वेद को बना दे वेद का ज्ञान तो इतना अधिक है इसकी रचना ऐसी है मंत्रों की मनुष्य नहीं बना सकता और जो मुक्त है जिनको हम कहते हैं ये तो बहुत विशिष्ट आत्माएं हैं पवित्र आत्माएं हैं वो भी वेद को नहीं बना सकती उनकी भी सामर्थ्य नहीं है तो कहा न मुक्त अमुक्त यो हो कारण अयोग्यवाद वो इस योग्य ही नहीं है कि वेद को बना सके इस पृथ्वी को किसने बनाया अच्छा पहले ये बताइए पृथ्वी नित्य है अनित्य है अनित्य है कैसे उसको तो हमने उत्पन्न होते देखा न नष्ट होते देखा नष्ट होते हुए देखते तो कह देते चलो उत्पत्ति हुई है नहीं शब्द नहीं वैसे शब्द प्रमाण से बताएंगे वो शब्द प्रमाण वो भी नहीं बता सकते शब्द प्रमाण पृथ्वी पृथ्वी ऋत और सत्य हुआ रित और सत्य हुआ ऋत और सत्य ही तो उत्पन्न हुआ ना आपने जो रितंचा सत्यंश वो तो बताइए ना यथा पूर्व अकल्पयत परमात्मा ने इसको बनाया अभी बात चल रही है कि ये ठीक है बनाया इसलिए अनित्य है हम कह सकते हैं तो पृथ्वी मान लो अनित्य है जैसे वहां वेद का अनित्यत्व था क्योंकि उसके कार्यत्व की श्रुति है बनी है ये लेकिन क्या ये बनी है ऐसा मानने से ये भी हमें निश्चय हो जाता है कि, कि किसी पुरुष ने बनाया है इसको किसी मनुष्य ने ऐसा कोई सोचता है क्या न तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति सोचता है और ना कोई भौतिक व्यक्ति वैज्ञानिक भी ऐसा तो नहीं सोचेगा ना कि मनुष्य ने बनाया इस पृथ्वी को पुरुष ने बनाया क्यों नहीं सोचा ये? जब ये बनी है तो किसी मनुष्य ने बनाई होगी ये क्यों नहीं निष्कर्ष निकाल लिया अयोग्यता है बना ही नहीं सकते हमें पता है इसको बनाने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो मनुष्य में पुरुष में नहीं है वो नहीं बना सकता तो ऐसे ही वेद की नित्यता तो नहीं है जो प्रकट रूप में है उसकी अनित्य है कि वो आया है सदा से नहीं था यहां पर लेकिन इतने मात्र से उसका पौरुषयत्व सिद्ध नहीं हो जाता यह है तो अपौरुषे मनुष्य नहीं बना सकता इसको और न मुक्तात्मा बना सकती हैं न अमुक्त बता सकते हैं क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है तो इसलिए सैतालीस सूत्र में कहा न मुक्त यो अयोग्यवात्म तो दो बातें आई एक तो नित्यत्व की बात आई और एक अपौरुषेय की बात आई नित्य नहीं है और अपौरुषय है तो भले ही नित्य नहीं है तो भी पौरुषय है ये जब बात आई मैं कहा कि नहीं नहीं नित्य नहीं भले ही अपौरुषय है तो भी नित्य नहीं है तो बोले तो जो अपौरुषय होता है वो तो नित्य होता है जो चीज अपौरुषय होती है वो तो अनित्य होती है इस भाव से अगले सूत्र के अंदर कहा जा रहा है अगर कोई ये कहे कि परमात्मा पुरुष के द्वारा ये बनाया नहीं गया अपौरुषेय है फिर तो यह नित्य होना चाहिए वे तो उसका उत्तर दिया जा रहा है अड़तालीसवां सूत्र बोलिए न अपौरुषेयत्वात् नित्यत्व अंकुरादिवत अपरुषेय होने से वेदों का नित्यत्व सिद्ध नहीं हो जाता नित्यत्व का निश्चे पहले किया था फिर अपरुषेयत्व का अब अपरुषेयत्व होने से कोई कहने लगे नहीं इसमें इस आधार पे तो ये नित्य होनी चाहिए तो कहा न अपरुषेयत्व तो नित्यत्व अपरुषेय होने से वो नित्य सिद्ध नहीं हो जाता है कैसे अंकुरादि व अंकुर के समान अंकुरादि जो उत्पन्न होते हैं ये पौरुषय है अपौरुषेय हैं अंकुर को किसान या माली बोलता है ना बीज को तो जो अंकुर रखते हैं तो ये अंकुर पौरुषे हैं अपौरुषे है क्यों माली या किसान पुरुष नहीं है आत्मा नहीं है वो अंकुर थोड़ा उत्पन्न करता है वो तो बीज होता है केवल पानी दे देता है बाकी जो अंकुरण हो रहा है वो कौन सा मनुष्य उत्पन्न करता है कोई है मनुष्य जो अंकुर को पैदा करता है अपौरुषे है तो अंकुर आदि के समान, जैसे अंकुर आदि अपरुषय हैं, लेकिन इससे उनकी नित्यता सिद्ध नहीं होती है कि वो नित्य हों। तो यदि पूर्व पक्षी कहे कि वेद अपरुषय हैं, इसलिए फिर तो आपको नित्य मानने चाहिए ये कोई नियम नहीं होता कि जो अपरुषय होता है वो नित्य होता है ये पृथ्वी भी अपरुषय है लेकिन फिर भी अनित्य है। नित्य थोड़ा ना हो जाती है अपरुषय होने से मनुष्य के द्वारा नहीं बनी गई तो वो चीज नित्य है ऐसा कोई हेतु तो नहीं बनता जैसे अंकुर आदि में ठीक है आगे देखिए उन्चासव सूत्र बोलिए तेष्याम अपी तदयोगे दृष्ट आधादि प्रसति अगर कोई ये कहे कि तेष्याम अपी योगे उनका भी यानी जो ये अंकुर आदि है इसमें भी पुरुष का कर्तृत्व तो रहता ही है कुछ ना कुछ माली आदि का औरों का उस पुरुष कर्तृत्व को माने तो तो भी उसमें दृष्ट बाधा दि प्रसि लोक दृष्ट जो है उसकी बाधा होती है लोक में यह देखा जाता है कि अंकुर मनुष्य नहीं बनाता अब ये कोई व्यक्ति पुरुषत्व को क्यों ला रहा है किसी पुरुष को कि जैसे वो बोते हैं करते हैं तो बोले नहीं ये तो मनुष्य कर रहा है इस रूप में कोई कर्तृत्व देखने लगे कि अपरुषे कैसे पुरुष है अब किसान ने खेती जोत रखी है और गेहूं या जो भी चावल आदि मक्का आदि उगे हुए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं ये मनुष्य ने मनुष्य के द्वारा किया हुआ है अपने आप है मनुश्य। हम मनुष्य के द्वारा बोल देते हैं और जंगल में यूं ही उगा हुआ हो ये पेड़ पौधे जैसे हैं वो तो कहते हैं अपने आप होता है वहां तो अपौरुषेय है लेकिन खेती वगैरह बाग बगीचे लगे हुए होते हैं तो हम क्या कहते हैं किसी मनुष्य ने किए हुए हैं तो अगर कोई ये कहे भी कि ये तो इसमें पौरुषे है पौरुषे यत्व है इसमें पुरुष के द्वारा निर्मित है उसका हाथ लगा हुआ है तो भी तो तेषापी तदयोगे अगर इस आधार पे हम उसको पौरुषे कहने लगे तो दृष्ट बाधा की प्राप्ति होगी दोष आएगा कि देखा तो यह जा रहा है कि वो अंकुरादि मनुष्य नहीं बना रहा है ठीक है व्यवस्था उसने कर दी है बाग बगीचे की लेकिन वो उत्पत्ति जो हो रही है वो मनुष्य थोड़ा ना कर रहा है इसलिए वो प्रत्यक्ष की बाधा आ जाएगी इसलिए इनको भी हम पौरुषेय नहीं कह सकते जो फसलें हैं इसको भी पौरुषे नहीं कहेंगे अगर हम कहते भी हैं कि मनुष्य देखो आजकल इतने पौधे उगाता है तो वो केवल स्थूल कथन है बाहर बाहर का कि बोता है खाद देता है पानी देता है काटता है इतने ही अर्थ में है बाकी जो उगना है वो तो अभी भी अपौरुष ही माना जाएगा बाहर बाहर से केवल थोड़ा सा पौरुषे अर्थ है तो बोले पता कैसे लगे कि ये पौरुषे है और अपौरुषे है ये कैसे पता लगे कि ये पुरुष है या अपरुष है क्या जिसका बनाने वाला हमें दिखाई नहीं दे उसको हम कह दें कि ये अपरुषय है कोई चीज कोई भी चीज है उसका बनाने वाला पुरुष हमें नहीं पता लग रहा है क्या इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये अपौ है नहीं कह सकते क्यों अब जंगल में जा रहे हैं और वहां कोई झोंपड़ी बनी हुई मिल गई कोई व्यक्ति भी नहीं है वहां पर कोई रहने वाला भी नहीं है हमने बनाते हुए भी नहीं देखा है तो हम उसको क्या कहेंगे पौरुष है या अपरुष क्यों कैसे कह दिया पुरुष को तो हमने देखा नहीं बनाते हुए भी नहीं देखा और उस मनुष्य को भी नहीं देखा ना हमारे को किसी ने बताया शब्द प्रमाण से कि इसने बनाया हम कैसे यह निश्चय इतनी निश्चय से कैसे कह रहे हैं लोक में बनाते हुए देखा है तो इस बिंदु को अगले सूत्र में कह रहे हैं बोलिए यस्मिन अदृष्टेपी कृतबुद्धि ही उपजाएते तत्षेय जिस यस्मिन जिस वस्तु में जिस विषय वस्तु के बारे में अदृष्टेपी कर्ता के पुरुष के न देखे जाने पर भी वो हमें दिखाई नहीं हो रहा है यानी ज्ञात नहीं हो रहा है तो भी कृतबुद्धि रूप जाए हमारी ये बुद्धि उत्पन्न होती है ये तो किया गया है किसी मनुष्य के द्वारा जिस वस्तु को देखने पर भी उसके कर्ता का भले ही पता ना लगे लेकिन हमारी बुद्धि यह कह रही है कि नहीं ये तो किसी मनुष्य के द्वारा किया गया तत है तत्पौरुषे उसको हम पुरुष कह देते ये पौरुषे है पुरुष के द्वारा बनाए ऐसे हम निर्णय कर लेते हैं तो वेद को देख करके जो वेद को जानते हैं वो उनको लगता है ये पुरुष तो नहीं बना सकता मनुष्य की रचना तो नहीं हो सकती हाँ सामान्य व्यक्ति ये निर्णय निकाल लेता है कि जैसे और पुस्तकें हैं वो किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं वेद भी पुस्तकें हैं तो ये भी किसी के द्वारा बनाई गई हैं क्यों नहीं बनाई गई हो सकती जैसे और पुस्तकें मनुष्य के द्वारा बनाई है ऐसे वो भी बनाई गई हो सकती है और प्राय करके यही मन में रहता है कि इसको भी किसी न किसी ने तो बनाया है किसी न किसी मनुष्य ने बनाया पौरुषय है जैसे श्लोकों की रचना पुरुष कर लेते हैं मनुष्य कर लेते हैं ऐसे मंत्रों की भी कर लेते हैं सूत्रों की करते हैं ऐसे मंत्रों की भी कर लेंगे अपने अपनी भाषा में वाक्य लिखते हैं ऐसे ये भी लिख देते हैं गद्य-पद्य दोनों लेकिन जो जानकार व्यक्ति हैं वेद को पढ़ते हैं गंभीरता से देखते हैं वो पढ़ते पढ़ते उन्हें लगता है कि ये मनुष्य की रचना तो नहीं हो सकती कृतबुद्धि नहीं उत्पन्न होती उनके मनुष्य नहीं बता सकता उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी भी मिलती है ये तो मनुष्य नहीं बता सकता मनुष्य ऐसा नहीं लिख सकता मनुष्य जान ही नहीं सकता ऐसा जो बातें वहां लिखी है उसको कैसे पता लगेगा मनुष्य को तो जिसको देखने के बाद में कृतबुद्धि उत्पन्न होती है वो तो पौरुषे और जिसमें कृतबुद्धि नहीं होती है उसको अपौरुषय कहते हैं वेद को ये अपौरुषय मानते हैं मनुष्य के द्वारा नहीं है ईश्वर की दृष्टि से कहेंगे तो पौरुषे कह सकते हैं लेकिन जब अपौरुषय शब्द का प्रयोग होता है वो मनुष्यों की दृष्टि से होता है और उत्पत्ति देखते हुए भी वचन मिलते हुए भी जब हम कहते हैं वेद नित्य है तो उसको हमें पता रहना चाहिए कि यह नित्यता कहाँ है किस तरह की है तो ईश्वर के ज्ञान में है ये हमारे को स्पष्ट होना चाहिए हर जगह नहीं लगाना तो ये जो वेद है ये अनित्य है सृष्टि में पहले आए इस दृष्टि से वो अनित्य है लेकिन परमात्मा के ज्ञान की दृष्टि से नित्य है अब ये जो आपपदेश है जिसको हम शब्द बोल रहे हैं ये प्रमाण का एक भाग है जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण ऐसे आप्पदेश तो वेद प्रमाणिक है ये कैसे पता लगे क्यों माने हम वेद को प्रमाण वेद की प्रमाणिकता किससे सिद्ध होगी औरों को तो दूसरे से देखेंगे उसकी प्रमाणिकता कैसे सिद्ध होगी तो उसके लिए उन्होंने कहा क्या सूत्र बोलिए निज शक्ति अभिव्यक्त है स्वतः प्रामाण्य अपनी शक्ति से अभिव्यक्त होने के कारण से ये कौन है निज ये कुछ नहीं कहा है यहां पर लेकिन ये ईश्वर का है ईश्वर की निज शक्ति से निज सामर्थ्य से ये चूंकि उत्पन्न हुए हैं इसलिए स्वतः प्रामाण्य है इसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं इसको प्रमाणित करने के लिए और प्रमाण की जरूरत नहीं क्योंकि यह स्वयं वेद की शक्ति से परमात्मा की ईश्वर की शक्ति से उत्पन्न हुआ है निजी शक्ति अभिव्यक्त है परमात्मा की अपनी शक्ति की यह अभिव्यक्ति है इसलिए इसका स्वतः प्रमाण है ईश्वर का वचन होने से यह स्वतः प्रमाण है और यह क्यों है क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है ईश्वर सर्वव्यापक है ईश्वर में अविद्या नहीं है उसके में भ्रांति नहीं है संदेह नहीं है वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ गलत बोल नहीं सकता है उसका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है जिसके लिए वो गलत बोल सके जानते हुए भी ये सब संभावनाएं मनुष्य में हो सकती है इसलिए उनका प्रमाण है होता है दूसरी जगह से पुष्टि होती है तो हम ऋषियों को वैज्ञानिकों को उनको मानते हैं एक सीमा तक उनको भी हम जैसा करते स्वीकार करते हैं क्योंकि हम उनको प्रमाणिक मानते हैं वो भी प्रमाण है लेकिन यदि वो वेद के विपरीत जाते हैं वेद के विपरीत कथन होता है तो वह मान्य नहीं होगा लेकिन वेदों का तो स्वतः प्रामाण्य है और उसमें कारण यही है कि ये परमात्मा की अपनी शक्ति से अभिव्यक्त हुआ है ये परमात्मा का ही ज्ञान है इसीलिए ये स्वतः प्रमाण है यह संदेह का कोई अवसर नहीं है वो प्रमाण है ईश्वर इसलिए वेद भी परम प्रमाण है हो तो क्या कुछ पूछना है नहीं आगे चलिए अब ये पूछ रहे कोई अब वेदों के बारे में भी आया भाई इनकी उत्पत्ति होती है ये नित्य नहीं है और जगत के बारे में भी बताया है कि इसकी उत्पत्ति होती है उत्पत्ति हो कहां से जाती है आ कहां से जाते हैं ये प्रकट कहां से हो जाते हैं एक प्रश्न उठेगा कहीं पहले से थे और वो जूके तू आ गए कहीं और थे और हमारे सामने ले आए और हम को ये आ गया प्रकट हो गया अथवा नए उत्पन्न हुए हैं अथवा अभाव से वैसे ही बन गए हैं ये कहीं से भी ये विषय जो अलग अलग कुछ मान्यताएं हैं उसको वर्णन कर रहे हैं और अपना सिद्धांत भी बताएंगे ये और मान्यताओं का निषेध करते चल रहे है बावनवा सूत्र देखिए बोलिए न असत ख्यानम श्रिंगवत असत जो सत नहीं है उससे सत माने से सच्चिदानंद सत मतलब जो सत्य है विद्या मानता है जिसकी सत्ता है न असतः ख्यानम असत से कुछ भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती उसका प्रकटीकरण नहीं हो सकता तात्पर्य वही है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती जो विषय पहले भी आया तो न असत ख्यानम असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती कैसे नृसिंगवत जैसे मनुष्यों का सिंग नहीं होता तो वो उसको कैसे उत्पत्ति कहेंगे हो ही नहीं सकती तो जैसे मनुष्य के सिंग से कोई चीज नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती क्योंकि मनुष्य का सिंग ही नहीं होता अभाव होता है उसका शून्य होता है असत होता है वो तो ऐसे ही ये संसार असत से बन गया हो ऐसा कोई कहे तो न ऐसा नहीं हो सकता असंभव है ये निषेध किया इन्होंने असत ख्याति का ये एक मान्यता किसी की हो सकती है कि बस बन गया शून्य से वैसे ही बन गया वैज्ञानिक भी नहीं मानते कि असत से उत्पन्न हो गया कुछ न कुछ तो था द्रव्य मैटर था जिससे ये सारा का सारा बना किसी भी रूप में था वो मतभेद हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ था असत का ख्यान नहीं हो सकता असत से उत्पत्ति नहीं हो सकती तो न असत आख्यान हम हो क्या अब दूसरी बात कोई सोचे कि ये पहले से बने बनाए थे और आ गए बस हैं बस प्रकट हो गए और ऐसे ही बने रहेंगे हमेशा हमेशा से थे हमे, हैं सामने और बस ऐसे ही बने रहेंगे तो वो पक्ष यहां पर लिया जा रहा है सतख्याति का सूत्र बोलिए न सतो बाध दर्शनाथ सत से भी नहीं बने की ये के तू थे घड़े से घड़ा बन गया पहले से घड़ा था और अब सामने आ गया ऐसा भी नहीं है ये कि सब कुछ सत ही सत है विद्यमान ही है असत से तो बन नहीं सकता तो सब सत ही सत है विद्यमान ही है और सदा विद्यमान रहेगा ऐसा नहीं हो सकता क्यों बाद दर्शनात तो उनका बाद देखा जाता है उनका नाश देखा जाता है उनका विघटन देखा जाता है ये प्रत्यक्ष है बाद को उनकी नाश को टूटने को प्रत्यक्ष देखा जाता है इसलिए सब कुछ सत ही है और सत ही रहेगा ऐसा भी नहीं कह सकते तो सत सतख्याति भी नहीं है ना तो असत ख्या है और ना सत सत्याति है तो बोले ना सत है ना असत है तो फिर कुछ ऐसी चीज करो ना सत को तो कह सकते हैं असत को तो कह सकते हैं अब ऐसी चीज लाएंगे तो वो वो होगी जिसको कुछ कह नहीं सकते तो उसके लिए अगला सूत्र है बोलिए चौवनवा न अनिर्वचनीय से तथ अभाव तद अभावात तो ऊपर जो बावनवे सूत्र में ख्यानम लिखा हुआ है ना न असतः ख्यानम वो ख्यान यहां नीचे तक आता जाएगा न सतह ख्यानम अगले सूत्र में तरेपन में भी और यहां भी न अनिर्वचनीय से ख्यानम जो अनिर्वचनीय है जिसका वचन नहीं हो सकता कथन नहीं हो सकता कि है क्या चीज वो बस तो कुछ है क्या है ये नहीं कह सकते हैं ऐसी कोई अनिर्वचनीय चीज हो ना तो सत हो ना असत हो उससे भिन्न कोई अनिर्वचनीय हो तो बोले उससे भी कुछ ये प्रकट नहीं हो सकता क्यों तद वो अनिर्वचनीय तो अभाव है उसको वो भी कुछ नहीं है सत और असत से भिन्न क्या है कुछ भी नहीं है वो भी असत ही जैसा हो गया तद उसका अभाव है जैसे अविद्या के लिए अनिर्वचनीय कहके कहते हैं उससे तो ये कुछ नहीं हो सकता उसका तो अब तो अभावत् ना कि कुछ है ही नहीं है तो न अनिर्वचने तद अभावत कोई कहे कि चलो न सत असत से उत्पन्न हुआ न सत से हुआ न अनिर्वचनीय से हुआ हम इसको मान लेंगे कि बस ये जो दिख रहा है वो ऐसा है नहीं यू मान लेंगे समस्या तो तब आएगी जब हम इसको कुछ मानेंगे कि ये है कुछ तब हमें ढूंढना पड़ेगा कि एक सत से बना है या असत से बना है अनिर्वचनीय से बना है हम इसको कह लेंगे झूठा है बस ऐसा कह देंगे तो अब तो कोई समस्या नहीं रहेगी ना कोई कहे किससे बनाए बोले है ये तो झूठा है मिथ्या है ये तो न रहेगा बांस न बजेगी बांस इसको मानेंगे ही नहीं हम इसको मान लेंगे ये तो मिथ्या ज्ञान है है ही नहीं कुछ ये पूछे कैसे बना है बोले कुछ हो तो बताएं कि किससे बनाई है ही नहीं कुछ ये तो मिथ्या बनाती है ऐसा यदि कोई कहे तो अगला सूत्र देखिए पचपनवा बोले न अन्यथा ख्याति स्व बचो व्याघाता ये बोले ये अन्यथा ख्याति भी नहीं है कि कुछ अन्यथा ज्ञान है मिथ्या अभिव्यक्ति है ऐसा भी नहीं कह सकते है ये जो दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है ऐसा भी नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते बोले आपके वचन का खुद का ही बा हो जाएगा आप जो ये कह रहे हो कि ये जो दिखाई दे रहा है ये नहीं है तो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है आप पहले तो स्वीकार कर रहे हो उसका फिर कह रहे हो कि ये नहीं है मिथ्या है। तो अपने ही वचन से आप विरोध कर दोगे जिस बात को सिद्ध करना चाह रहे हो उसी को पहले बोलोगे तो ये गलत बात हो जाएगी तो न अन्यथा ख्याति स्व वचो व्याघात अपने वचन से ही व्याघात हो जाएगा आप अपने कथन का खुद खंडन कर लोगे ऐसी बात बोलोगे जो आपके वचन से ही खंडित हो जाएगी आपको खुद तो उसका खंडन कर जैसे पहले आया था ना शून्यम तत्व भावो विनश्य ये जो सारा भाव है कार्य है ये चूंकि नष्ट हो जाता है इसलिए सब शून्य है पहले जो भाव तो आप मान रहे हो वहां पर ये जो नष्ट हो रहा है वो तो शून्य नहीं है आपके वचन से ही वो खंडित हो जाता है तो ऐसा अगर कोई कहे तो ये स्व बच्चों के आघात है ये हो गया अन्यथा ख्याति में, में था असत ख्याति सूत्र में था सतख्याति चौवनवे सूत्र में था अनिर्वचनीय ख्या अनिर्वचनीय ख्याति और ये था अन्य था ख्याति तो फिर आखिर है क्या यह कुछ भी नहीं है तो है क्या ये उसको अगले सूत्र में बताते हैं 56वां सूत्र ये इनका सिद्धांत सूत्र है बोलिए सत असत, असत, असत। ख्याति ही असत। बाधा अबाधा बोलिए सत असत दोनों ख्यातियां हैं ये सत भी है असत भी है 19th, October, was, okay, सत और असत का मतलब क्या है सत है मतलब ये कार्य रूप में है तो ये है वास्तव में ये सारा संसार कार्य रूप में है सत है और ये असत रूप में था कि मतलब ये एक ऐसा भी था जब ये इस रूप में नहीं था वो असत है वो भिन्न रूप में कारण रूप में था नाशा कारण लया जो पीछे कहा इन्होंने वो असत रूप में था वो असत रूप है ये सतरूप है इसका ये अभिव्यक्त रूप है वो अनभिव्यक्त है ये दोनों क्यों मानते हैं बोले बाधा अबाधात बाधा भी होती है जो हमें दिखाई दे रहा है नष्ट होता है हमें पता लगता है कि नष्ट होने वाला है और अबाधात जो मूल है मूल प्रकृति उसकी कोई बाधा नहीं होती वो बना रहता है नष्ट भी होता है ये भी हम देख रहे हैं असत हो जाता है और विद्यमान भी है तो हमें सत्य मानना होगा नष्ट भी होता है नष्ट नहीं भी होता है कभी विद्यमान भी रहता है तो इसलिए सत्य असत दोनों को स्वीकार करते हैं ये इनका सिद्धांत है सदा असत ख्या सतवी था और असत दोनों रूप में रहता है कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है ये दोनों होते हैं क्योंकि ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है हमें अनभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति होने से बाधा और अबाधा अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति होने से हम इसको दोनों रूप में देखेंगे कभी प्रकट रूप में आएगा कभी अप्रकट रूप में रहेगा तक हो गया किसी को पूछना है बोली और आगे चलते हैं आपका सहयोग मिलता रहेगा आप लोगों भी आप लोगों को भी पूछ सकते हैं पढ़िए पूछिए है, कुछ हो तो थोड़ा और आगे गाड़ी बढ़ा लेते वनवा सूत्र देखिए अब यहां से सत्तावन से लेकर साठ तक के इन चार सूत्रों को उदयवीर जी ने प्रक्षिप्त माना है और आनंद प्रकाश जी ने भी माना है प्रक्षिप्त माना है ठीक है उस रूप में हटाना चाहे तो हटा दीजिएगा कोई पूछेगा आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये <laughs> <laughs> <laughs> जब अंतिम स्थिति आती है ना मुक्ति की तो होता है जल्दी से जल्दी मुक्ति हो जाए बहुत देर हो गई ये किस बात का द्योतक है अनुमान से पता लगेगा ना निश्चित कारण से होता है ना तो मैंने कहा कि ये चार सूत्र फिर भी देखते थे तो बोले नहीं इनको छोड़ दो किस बात का द्योतक है ये ये किस बात का द्योतक है किसी बात का द्योतक है या नहीं है अर्थापत्ति से कुछ बात निकलती है नहीं निकलती है परीक्षा में नहीं आए तो पढ़ लेंगे <laughs> पढ़ाएंगे तो परीक्षा में आएगा तो क्या जो जो पढ़ाते हैं वो सारा परीक्षा में आता है व्याप्ति देख रहा हूं मैं आपकी व्याप्ति होती है ना संबंध नियत संबंध है क्या कि जो जो पढ़ाया जाता है वो वो परीक्षा में आता है आ, आ सकता है तो ठीक है लेकिन आता है ऐसा तो नहीं कहते ना देखते हैं चलो जो सूत्र लिखे हैं कुछ देखते हैं तो सत्तावन सूत्र बोलिए यह शब्द से संबंधित बात है जो ध्वनि है हम शब्दों को बोलते हैं भाषा को वेद मंत्र भी ले लीजिए चाहे कोई भी भाषा ले लीजिए शब्द जो होते हैं इनसे संबंधित कुछ बातें चल रही हैं शब्द कई तरह के होते हैं एक शब्द तो वो होता है जो हमारे कानों से सुना जाता है मुंह से बोला गया कानों से सुना गया ठीक है ये ध्वन्यात्मक शब्द होता है ध्वनि होती है ध्वन्यात्मक शब्द बोलते हैं ये शब्द कहां तक रहता है ये शब्द कहां तक रहता है कहते हैं, कहां तक पहुंचेगा चिदबसानुपाहा ये भोग विषय कहां तक पहुंचेगा आत्मा तक तो आत्मा को यही शब्द पहुंचता है या कुछ और पहुंचता है चलो शब्द को हटाइए मैं दूसरी बात कहूं कि आपने भोजन किया मुख में भोजन को रखा वो कहां तक पहुंचता है आत्मा तक जीव क्या करती है जीव उस भोजन में से थोड़ा सा लेकर के और उसको आत्मा तक तो सीधा नहीं पहुंचेगा पहले मन तक पहुंचाएगी थोड़ा सा और फिर मन से वो बुद्धि तक पहुंचेगा और फिर वो आत्मा तक पहुंचेगा और आत्मा कहेगा हाँ ये मीठा है ये स्वादिष्ट है ये चरपरा है इत्यादि ऐसे नहीं जो भोजन है वो तो मुंह में ही रह जाता है बस वो मीठा मीठा कुछ ना तो मन में जाता है न बुद्धि में जाता है न आत्मा तक जाता है इसकी संवेदना जाती है केवल वो संवेदना भिन्न रूप में जाती है लेकिन जो ये मधुरम्ल लवण कटुतिक्त कषाय रस हैं वो केवल जीप तक रहते हैं फिर वो वस्तु तो अंदर चली जाती है वो पचन होकर के शरीर में काम आ जाती है लेकिन वो आत्मा तक नहीं पहुंचती है सीधे सीधे और न मन तक पहुंचती है ये इंद्रिय तो वहां से कुछ सूचनाएं वहां अंदर पहुंचा देती केवल सूचना जाती है भिन्न रूप में भिन्न रूप में सूचनाएं है जाती हैं और वहां पर पता लग जाता है कि अच्छा वहां ये चीज है ऐसे ही ये जो शब्द हैं ये केवल यहीं तक ही जाते हैं काम तक उसके बाद में शब्द थोड़ा ना जाता है अब सूचना का तंत्र शुरू हो जाता है इसको आप इससे समझ सकते हैं जो आजकल दूरभाष पे हम बात करते हैं चल दूरभाष पे मोबाइल पे हम जो बोलते हैं वो शब्द कहां तक जाता है वो कहां तक जाता है एक तो ये कहेंगे कि वहां तक जाता है वो सुनने वाला वो सुनता है ना हमारा शब्द वहां तक वो शब्द जाता है देखिए वो शब्द वहां तक जाता है जो तक ध्वनियात्मक शब्द है जो हम बोलते हैं वो वहां तक जाता है क्या वो तो नहीं जाता वो तो केवल यंत्र तक जाता है यंत्र के आगे नहीं और यहां जो फैलता है जितना फैलता है यंत्र आगे उस ध्वनि को नहीं भेजता है वो यंत्र उस ध्वनि को भिन्न रूप में बदलता है भिन्न तरंगों के रूप में बदलता है संकेत रूप में बदलता है वो संकेत फिर टावर तक जाते हैं एंटीना जो वगैरह जो लगे रहते हैं ध्वनि नहीं जाती है वो टावर तक टावर के पास हम खड़े हो जाएं तो हमारे कोई को सुना ही नहीं देगा कहा क्या आ रहा है शब्द होती ध्वनि रहती ही नहीं वहां पर वो तो भिन्न रूप में हो गया परिवर्तित हो गया वहां से फिर वो उपग्रह जाएगी या आगे जाएगी फिर दूसरे टावर पर जहां वो व्यक्ति है उसके मोबाइल तक जाएगा अब ये बीच के भाग में ध्वनि नहीं है बिल्कुल भी ध्वनि रूप में नहीं है और उसका रूप बदल चुका है अब जो हमारे पास जो जो सुनने वाला है उस वो उस संकेत को ग्रहण करेगा और फिर वो वैसी ही नई ध्वनि उत्पन्न करता है ठीक है और उस ध्वनि को फिर हम सुन लेते हैं। तो ये जो बीच का भाग है उसमें शब्द तो रहता नहीं है कुछ और रूप में रहता है ऐसे ही अब उस मोबाइल को और उसको तो हटा दीजिए अब ये शब्द हमारे कान तक गया इसके आगे शब्द कहां तक जा रहा है जैसे हम बोलते हैं एक दूसरे के वो शब्द कहां तक गया बस कान तक गया कान के पर्दे तक और कान के पर्दे को उसने हिला दिया एक विशेष प्रकार से काम खत्म उसका उसके बाद में कुछ नहीं टकरा के खत्म हुआ जहां भी बिखरेगा जाएगा अब तो केवल कान के पर्दे में कंपन हुआ है विशेष अब उससे जुड़े हुए अन्य जो हड्डियां हैं पानी है जो भी है वह अंदर सूक्ष्म तंत्रिकाएं है रहती हैं, वो संवेदना को ग्रहण करेंगे और वो अब संवेदनाएं जा रही है ध्वनि नहीं जा रही है तो एक चिंतन चलता है कि ये शब्द तो उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है तो हमारे को पता कैसे लगता है इतने बात तक अंदर अंदर शब्द जाता है नहीं जाता है तो क्या है उन्होंने तो कहा कि नहीं अंदर शब्द नहीं जाता तो फिर ज्ञान कैसे हो जाता है शब्द अंदर तक नहीं पहुंचा या तो माने कि शब्द अंदर पहुंचाए, तो ठीक है शब्द ने अर्थ को बता दिया शब्दार्थ संबंध की हम बात देख के आ रहे थे अगर शब्द अंदर नहीं जा रहा है तो अर्थ का बोध कैसे हो जाता है अंदर अर्थ का बोध तो अंदर ही होगा ना शब्द गया नहीं शब्द तो कान तक ही था तो ऐसी कौन सी चीज रह गई बीच में जिसने अर्थ को बताया शब्द तो था नहीं वहां पर तो उसके लिए फिर एक प्रक्रिया की जाती है जिसमें कहते हैं कि स्फोटात्मक शब्द होते हैं। एक तो यह ध्वनियात्मक है एक स्फोटात्मक शब्द स्फोट विस्फोट शब्द बोलते हैं ना बम विस्फोट स्फोट स्फुट कर देता है प्रकट कर देता है तो बहुत स्फुट है स्पष्ट है प्रकट है जो अंदर अर्थ को बताता है उसको स्फोटात्मक शब्द बोलते हैं ऐसे एक प्रचलन में है सिद्धांत है तो उसके लिए यहां पर इन सूत्रों में चुकी निषेध किया जा रहा है तो टीकाकारों को जो भाष्यकार है उनको लगता है इस स्फोटात्मक शब्द तो मानना ही पड़ेगा ध्वनियात्मक शब्द तो अंदर रहता नहीं है और यहां खंडन किया जा रहा है स्फोटात्मक शब्द का तो ये किसी का प्रक्षेप है ये सिद्धांत ठीक नहीं है तो जो स्फोटात्मक शब्द मानते हैं स्फोटात्मक शब्द मतलब वो शब्द का अंश जिससे अर्थ प्रकट होता है अंदर वो स्थिति तो सूत्र बोलिए सत्तावनवा प्रतीति अप्रतीति भ्याम न स्फोटात्मक शब्द बोले स्फोटात्मक शब्द कुछ नहीं होता है जो जिन्होंने स्फोटात्मक शब्द की कल्पना कर रखी है तो शब्द तो स्फोटात्मक नहीं होता है शब्द स्फोटात्मक नहीं होता ही नहीं है क्यों प्रतीति और अप्रतीति के कारण से कि शब्द की प्रतीति भी होती है और अप्रतिति भी होती है दोनों चीजें देखी जाती हैं वाणी से जो बोला गया है वो उत्पन्न हुआ और फिर नष्ट हो जाता है किसी वस्तु का होना या ना होना कैसे हमें पता लगता है उसकी प्रतीति से या अप्रतिति से किसी वस्तु का होना पता लगेगा उसकी प्रतीति से हमें प्रतीत हो रहा है कि यह है तो है अस्तित्व पता लगता है उसकी प्रतीति नहीं हो रही है तो हम कहते हैं नहीं है तो प्रतीति और अप्रतीति से किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो इस स्फोटात्मक शब्द का कभी ज्ञान होता है क्या इसकी प्रतीति होती है क्या कि यह है ये नहीं है किसी भी ढंग से नहीं होती इसलिए पता लगता है कि स्फोटात्मक शब्द नहीं है इसमें निषेध किया इन्होंने ध्वनि तो होती है ध्वनियात्मक हो शब्द तो है ही है ध्वनि तो होती है उसकी तो प्रतीति होती है हमारे को हां ध्वनि है कानों से भी सुनाई देती है और तीव्र हो तो हमें वैसे भी अनुभव हो जाती है कांच हिल जाते हैं हमारे को भी कंपन आ जाता है बहुत तीव्र ध्वनि हो तो स्पर्श भी थोड़ा हमें प्रतीत हो जाता है उसका अब एक बात आ रही है आगे कि शब्द नित्य है या अनित्य है यह भी विषय बहुत दर्शनों में भी चलता है व्याकरण में भी चलता है शब्द नित्य है या अनित्य है नित्य है, नित्य है। और दोनों पक्ष हैं देखो कोई अनित्य बोल रहा है कोई नित्य बोल रहा है तो देखिए ये क्या कहते हैं बोलिए ना शब्द नित्यत्व कार्यता प्रतीत है बोले शब्द का नित्यत्व नहीं है अनित्यत्व है हेतु कार्यता प्रतीत है उसका कार्यत्व हमें प्रतीत होता है कार्यत्व का मतलब है जो कार्य बनता है कार्य कौन होता है जिसका कोई कारण होता है जो कारण वाला होता है उसको कार्य बोलते हैं जो उत्पन्न होता है उसको कार्य बोलते हैं तो शब्द का कार्यत्व है शब्द हम बोल देते हैं हम कुछ ध्वनि करते हैं ये प्रयत्न किया ये। उससे ये उत्पन्न हुआ कारण ये है ढोल बजा रहे हैं, तो वो कारण है और उस कार्य शब्द है तो चूंकि उस वो कार्य है और कार्य हमेशा उत्पन्न होता है और जो उत्पन्न होता है वो हमेशा नष्ट होता है इसलिए शब्द अनित्य है तो न शब्द नित्यत्व शब्द की नित्यता नहीं है क्यों क्योंकि उसका कार्यत्व तो प्रतीत होता है अभी किस शब्द की बात की जा रही है जो ध्वनियात्मक शब्द है जो ध्वनि रूप में है और जो कानों से हमें पता लगता है जो आकाश का गुण है ये ध्वनियात्मक शब्द ये अनित्य है नित्य नहीं है कोई इसमें कहने लगे इस शब्द अनित्य है तो शब्द से अर्थ का बोध कैसे हो जाता है शब्द के द्वारा किसका ज्ञान होता है अर्थ का ज्ञान होता है तो जब शब्द उत्पन्न हुआ है तो अर्थ भी तो उत्पन्न होगा शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है शब्द और अर्थ का संबंध होता है शब्द उत्पन्न हुआ तो अर्थ भी उत्पन्न होगा ये कोई कह सकता है तो बोले कि नहीं शब्द से हमें पहले से विद्यमान अर्थ का ज्ञान होता है शब्द तो उत्पन्न हुआ है लेकिन वो शब्द इसे विद्यमान वस्तु को बताता है वो तो वस्तु है पहले से तो सूत्र बोलिए उनसठवा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 सत्कार्य चेत सिद्ध साधनम कोई कहने लगेगा इससे तो सत्कार्यवाद आ जाएगा तो आ जाने दो आएगा तो बोलिए तो सिद्ध साधनम है इसी को तो हम सिद्ध करना चाहते हैं पहले से ही सिद्ध है तो सत्कार्यवाद हम मानते ही हैं इसमें कौन सी आपत्ति है जैसे कोई कहे कि ये प्रतिमाएं भगवान नहीं होती है तो प्रतिमाएं भगवान नहीं होती है फिर तो भगवान निराकार हो जाएगा बोले हो जाएगा तो ठीक है यही तो अमान कह रहे हैं तो सिद्ध की साधन ही हो रहा है उसका और कोई दोष तोड़ना है कि निराकार हो जाएगा तो, तो ऐसे ही सत्कार्यवाद होता है तो उसको तो सिद्ध साधन है हमारे को तो सिद्धि ही करना है उसको तो मान्य ही है उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो सत्कार्य सिद्धांत सिद्ध साधनम ठीक है यहां तक रखते ऐसे नहीं बोलिए तो त्रविजी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 तो हैं जैसे से तो जब सुनना लेते अपने का जैसे बोलते ही वो हो तो जाता है लेकिन भी से वो से में सुना भी जाता है। इसको कब तक बना रहेगा वो बोलिए अब आगे बोलिए पहले तो भाई इसको भी बताऊंगा कि भाई ये क्या है लेकिन आपकी मान भी ली की जो बोला उसको इकट्ठा कर लिया जैसे बारिश बरस रही है तो पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं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 जैसे बताया आपने सुना बताया कि वैज्ञानिकों ने उसको पकड़ा तो ओम जैसा सुन के देखा आपने कभी वो सुना है जैसे वो? नहीं उन्होंने बताया वो तो शब्द प्रमाण हो गया उस ध्वनि को सुन के देखा है वो शोर मचा रखा है अपना क्योंकि हमारे को लगता है ना कि हमारा अहंकार पुष्ट होता है इससे <laughs> वो वैज्ञानिकों की भी बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए आप मेरे को हम कैसे कैसे अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं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 जबकि है क्या ये, ये सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं है हम प्रमाण नहीं देख रहे ये प्रमाण से परीक्षा तो करो कि ये है या नहीं है और वैज्ञानिकों का नाम ले रहे हैं तो वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उनके मुख से किसी ने कहा है क्या है कि ओम की ध्वनि है ये तो हम बोल रहे हैं ऐसा मान के ओम नहीं है लेकिन शब्द तो या कुछ ध्वनि का जो सुनना है वो कुछ तो है। उससे क्या सिद्ध करना चाहते हो ध्वनि है तो है उससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हो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 कार्यता प्रतीत है वो व्याख्याकार अपने अपने ढंग से उसको अब इसमें तो पता नहीं लगता है ना कि प्रतीत है या अप्रतीत है अवग्रह लगा, हाँ, लगा दिया ये तब ये इस न को उधर ले जाते हैं जब न का मतलब पुरुष सूत्र के खंडन में जब करते हैं तो इधर अप्रतीत ऐसा करेंगे नहीं तो उल्टा तो हो जाएगा ठीक है ये थोड़ा चलता है व्याख्याकारों का अपना अपना इतना ही रखते हैं प्रणव तन तभी कुछ साधार भी है ऑप्शन